अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड के तृतीय तथा चतुर्थ मंत्र का मूल मूल में विचार हम लोग कर चुके हैं इन दोनों मंत्रों के भाष्य का विचार होना है द्वितीय मंत्र के अंत में कहा गया था वेद्य सौम्यविधि जो तदेत सत्यम तद, तद अमृतम इत्यादि वाक्य से बताया गया जगत का अधिष्ठान अबाधित अविनाशी चेतन उसमें मन को समाहित करो ऐसा आचार्य अंगिरा जी ने हे सौम्य संबोधित करके कौशिक कहा किसे सौनक को तो सौनक जी के मन में प्रश्न उपस्थित हुआ कि ब्रह्म वेधन कैसे किया जाए अबाधित तो अविनाशी अविशब्दित तो जो ब्रह्म है उसका वेधन करना है यानी उसमें चित्त को समाहित करना है तो ब्रह्म ब्रह्मवेदन का प्रकार बताने के लिए ये मंत्र है दोनों तृतीय चतुर्थ इसलिए तृतीय मंत्र के अवतरण में भगवान भाष्यकार ने लिखा कि कथम इति इति्यते ब्रह्म वेदन कैसे किया जाए इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए ब्रह्म वेदन वेदन प्रकार को श्रुति के द्वारा बताया जाता है उच्चते तो धनुर्ग्रहित्वा धनुर्गृहित महास्त्रम ये जो प्रथम पाद है तृतीय मंत्र का इस पादस्थ धनुपदार्थ को बता रहे हैं पहले धनुपद की व्याख्या करते हैं कि धनु यानीश्वासन धनु का अर्थ है ईश्वासन धनु का पर्यावाचक शब्द है ईश्वासन ईशु कहते हैं बाण को आसन शब्द का अर्थ है बाण को जिस पर रख करके लक्ष्य के प्रति प्रक्षिप्त किया जाता है फेंका जाता है छोड़ा जाता है उसे कहा जाएगा आसन अस्यते अनेन इति आसनम ऐसी आसन शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो अशुप्रक्षेपे धातु से आसन शब्द जो बनता है वह बताता है जिसमें जिससे धनुष बाण को ईशु को यानी बाण को छोड़ा जाता है लक्ष्य के प्रति लक्ष्य के प्रति बाण प्रक्षेप करने का साधन आसन कहलाएगा तो यीशु आस्यते इति अनश्वासन ऐसे ईश्वासन पद का विग्रह होगा तो उसका अर्थ निकलेगा बाण को लक्ष्य के प्रति प्रक्षेप का साधन वो है धनु इसलिए धनु शब्द का अर्थ कर दिया ईश्वासनम तो धनुर्श्वासन और उसे गृहित्व ऐसे ही कहीं टांग पर रखा हुआ है धनुष तो उस पे उससे लक्ष्य के प्रति बाण को नहीं छोड़ सकते इसलिए जहा धनु को रखा जाता है वहां से धनुष को उठा करके हाथ में लिया जाता है धनुर्धारी के द्वारा इसलिए कहा कि गृहित तो धनु को हाथ में लेना है का मतलब है हाथ में आया धनु का अर्थ है बाण को लक्ष्य के प्रति प्रक्षेप का साधन जो होगा उसे आपको अपने वश में रखना है उसको उसका अभ्यास करना है अभ्यास से वश में आएगा ऐसे नया नया व्यक्ति धनुष को उठा दे और उस पर बांध चढ़ा करके लक्ष्य वेधन कर ले, तो संभव नहीं होता इसके लिए वो अभ्यास करना होगा तो गृहत्वा का अर्थ हुआ बार बार ये जो प्रणवरूप धनु है इसका अभ्यास किया है दीर्घ प्रणों के उच्चारण का तो अभ्यस्त जो धनु है ऐसे तो हाथ से उठा करके प्रणो रूप धनु को लिया नहीं जाएगा वो तो मुख, उसका मुख्य स्वरूप है ध्वनि ओम इत्याकारक जो ध्वनि है वो है प्रणों का स्वरूप मुख्य और उस ध्वनि का ग्रहण है ठीक से ध्वनि को समझना ओम इत्याकारक ध्वनि को जब चाहे तब हम जिससे मन समाहित हो सके इस प्रकार से उच्चारित कर सके, उसका अभ्यास कर सके तो माना जाएगा जिसका यह अभ्यास हुआ है प्रणव उच्चारण का उसने धनुर्ग्रहण किया है तो धनुर्गृहित्व है पहले उसका उच्चारण ठीक से ओंकार का दीर्घ प्रणव उच्चारण हाँ तो दीर्घ प्रणव उच्चारण करेंगे और इंद्रियों को समाहित रखेंगे निगृहित रखेंगे तो मन निर्विकार ही होगा उस समय समाहित होगा और उस समाहित मन में एकाग्र मन में शांत मन में चेतन का प्रतिबिंब पड़ेगा तो वही है शुरू में वाचार्थ वो है जिस शब्द का उच्चारण करने के बाद जो अर्थ बुद्धि में हमेशा उपस्थित होता माना जाता है उस शब्द का वही अर्थ है मुख्य अर्थ है ऐसे प्रणव का उच्चार्यमान प्रणव का अर्थ क्या होगा तो एकाग्र क्या नि, निगृहित इंद्रिय मनुष्य यदि ठीक ठीक दीर्घ प्रणोचारण करता है तो उसका मन समाहित होगा और उस समाहित मन में प्रतिबिंब पड़ेगा चेतन का ही वह प्रणव का अर्थ है वह आत्मा या मैं हूं ये समझना तो द्वितीय पाद में जो बताया जा रहा है शरसंधान वो है अभी तो धनुष को ग्रहण करना है धनुष को अपने वश में करना है हाथ से बांध छोड़ते समय कहीं धनु छूट न जाए गिर न जाए इसलिए धनुर्धारी को धनुष को पकड़ने का भी शुरू में अभ्यास करना पड़ता है न बंदूक चलाने वाले को हाथ से बंदूक कैसी पकड़नी है उस समय कैसे शरीर की स्थिति रहेगी इसका अभ्यास करना होता है ये नहीं कि हाथ में बंदूक उठाई पहली बार में सीधे गोली डाल करके चला दी ये नहीं होता पहले बिना गोली की बंदूक हाथ में ठीक ठीक पकड़ने का अभ्यास कराया जाता है और वो अभ्यास परिपक्व हुआ बंदूक धारण करने का ठीक ठीक पकड़ने का तो माना जाता है अब अस्त्र आपके हाथ में आ गया हो जो चलाना है शस्त्रों का मतलब आपको ठीक ठीक अभ्यास हो गया ऐसे यहाँ धनुर्ग्रहण है ठीक से ओंकार उच्चारण ये धनुर्ग्रहण है तो धनु है ओंकार उसका ग्रहण है स्वीकरण अंगीकार तो उस ओंकार का परंपरा से अंगीकार करके ठीक ठीक उसका उच्चारण जिससे कि मन एकाग्र होकर के मात्र अधिष्ठानभूत चेतन का प्रतिबिंब ग्रहण करने योग्य बन जाए ठीक प्रणव उच्चारण होने से प्रणव उच्चारण का अभ्यास ठीक ठीक होने से मन समाहित ही होता है और उसमें चित प्रतिबिंब ही पड़ता है तो माना जाएगा कि प्रणव का ग्रहण आपके द्वारा संपन्न हुआ कब जब चित प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से ग्रहण करने में आपका चित्त समर्थ हो जाए तो माना जाएगा कि धनुर् धनु रूप धनु को ग्रहण करने का अभ्यास आपका पूरा हो आपने धनुर्ग्रहण कर लिया धनुष को पकड़ना सीख लिया फिर उस पर बाँध चढ़ाना है पहले धनुष को पकड़ पकड़ने का अभ्यास करना है वह अभ्यास ठीक ठीक हो गया धनुष को पकड़ने आ गया तो उस पर फिर बांध चढ़ाना है उसे संधान कहा जाएगा तो अभी तो गृहत्वा शब्द से ये कहा जा रहा है कि ठीक से प्रणो रूप धनुष का ग्रहण करें अभ्यास करें अभ्यास से धनुष रूप धनु को आप ठीक ठीक पकड़ पाओगे का अर्थ निकलेगा ऐसा उच्चारण हो पाएगा जिस उच्चारण से मन समाहित होगा और चित्त का ही प्रतिबिंब ग्रहण करेगा नहीं तो मन में जब करते समय आता है जिस मंत्र का जब करते हैं उस मंत्र का अर्थभूत देवता ही ना करके दूसरे दूसरे ओ आते हैं विषय मन में जिस विषय आकार चित्तवृत्ति हो गई माना जाता है वही विषय उपस्थित हो गया जिसका ध्यान करना चाहते वो नहीं आता तो रूप जो धनु है शब्द है उसका जो अर्थ है वही मन में उपस्थित हो सके इसके लिए प्रणो ग्रहण करने का अभ्यास है प्रणो का ऐसा उच्चारण सीखना जिससे मन एकाग्र हो इसलिए पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी जी ने चित्त विक्षेप निवृत्ति के उपाय के रूप में मनोराज्य है चित्त विक्षेप और मनोराज्य को जीतने का उपाय बताया दीर्घ प्रणवोच्चारण दीर्घ प्रणव उच्चारण करके साधक मनोराज्य को जीत सकता है मनोराज्य होता है कि ऐसी कल्पनाएं मन में उपस्थित होती रहती हैं इधर जब भी चलता रहता है और मन जो है मनोराज्य के नगर के नगर बसा लेता है वो माना जाता है चित्त का चांचल्य ही अस्थिर चित्त है उसमें चित्त का प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा उसके लिए ज़रूरी है वो चांचल्य दूर होना जब करते समय जो दूसरे दूसरे विचार आते हैं वो विचार रुकना जरूरी है मात्र जिस मंत्र का जप कर रहे हैं उस मंत्र की जो देवता है उसी का मन में चिंतन हो तो माना जाता है जब का साफल्य है जिसके लिए जप किया जा रहा है वो हो रहा है कार्य फलीभूत हो रहा है जब तो वाचा वाणी से मंत्रोच्चार हो रहा है और मन से दूसरे दु, दूसरे विचार हो रहे हैं हाँ तो ऐसा ना हो इसलिए प्रणो तो एक मंत्र है ना उसको यहां रूपक के माध्यम से धनुष के तरह धनुष कहा जा रहा है तो प्रणो मंत्र का ग्रहण करें और ग्रहण करके उसे उसका अभ्यास करें कौन से प्रणव का ग्रहण करें तो कहा औपनिषदम जो उपनिषदों से प्रतिपाद्यमान ओंकार है उसे ग्रहण कर लें। इसलिए आगे लिखते हैं भास्कर भगवान औपनिषदम पद का अर्थ करते हुए गृहत्व का तो अर्थ कर दिया आदाय और औपनिषदम का अर्थ करते हैं उपनिषद भवम यानि प्रसिद्धम उपनिषदों में ब्रह्माभ्यास के साधन के रूप में जो प्रसिद्ध है स्थान स्थान पर ओंकार उपासना का वर्णन है उपनिषदों में यही ओंकार, ओंकार की उपनिषद में प्रसिद्धि है ब्रह्म के प्रिय नेदिष्ट नाम के रूप में ओंकार की प्रसिद्धि है प्रणव की प्रसिद्धि है इसलिए कहा कि उपनिषद सुभवम याने प्रसिद्धम तो उपनिषदों के उपनिषदों में ब्रह्माभिधान के रूप में जो प्रसिद्ध है मांडुक्य में तो पूरा उपनिषद अभिधान के रूप में ब्रह्म के चार स्वरूप के अभिधान के रूप में चतुष्पाद ओंकार को बताता है ना और चतुष्मात्र ओंकार को और चतुष्पाद आत्मा है उसका अभिधेय और चतुष्मात्र ओंकार है अभिधान उसमें से एकमात्र ओंकार है आकार फिर उकार ये द्वितीय मात्रा है उसकी तृतीय मात्रा है मकार और अमात्र ओंकार ही वो है चतुर्थ मात्रा अमात्र ओंकार को ही चतुर्थ मात्रा कहा गया तुरीय ओंकार कहा गया ओंकार का स्वरूप कहा गया वो है परावाणी तो ये उपनिषद में प्रसिद्ध है और अभिधेय उसका स्थूल उपाधि प्रधान चैतन्य सूक्ष्म उपाधि प्रधान चैतन्य कारण उपाधि प्रधान चैतन्य और निरुपाधिक चैतन्य ये क्रमत चतुष्पाद आत्मा उन ओंकार का अभिधेय है हाँ तो प्रथम मात्रा का अभिधेय है प्रथम पाद आत्मा द्वितीय मात्रा का अभिधेय है द्वितीय आत्मा का पाद सूक्ष्म उपाधिक चैतन्य और मकार रूप तृतीय मात्रा का अभिधा अभिधेय है कारण ब्रह्म और तुरीय ब्रह्म है अपाद आत्मा उसे तुरै आत्मा कहा गया और अमात्र ओंकार को ओंकार का तुरीय स्वरूप कहा गया उनमें एकत्व तो ही है वो अव्यवहार्य स्थिति है इसलिए उनमें अभिधान अभिधेय भाव रूप संबंध नहीं है व्यवहार में संबंध होता है तो ये तीन तो व्यवहार्य हैं वो अव्यवहार्य है हाँ, हाँ तो ये है अव्यवहार्य ओंकार तो उपनिषदों में ओंकार प्रसिद्ध है जो उसे यहाँ पर धनुष के तरह धनुष कहा जा रहा है इसलिए धनुष का एक विशेषण हुआ औपनिषदम धनुर्गृहित्वा उपनिषद में ब्रह्माविधान के रूप में प्रसिद्ध ओंकार का प्रणो का ग्रहण करना है उसे उठाना है उसका अभ्यास करना है उसका दीर्घ उच्चारण करना है और महास्त्रम ये भी धनु का विशेषण है महास्त्रम पद का विग्रह करते हैं कि महच तद इति महास्त्रम तो महान है और अस्त्र के तरह वह अस्त्र है अस्त्र शब्द भी अशुप्रक्षेपण धातु से अष्ट प्रत्यय करके बनता है जिससे फेंका जाता है उसे कहा जाता है अस्त्र अश्यते प्रक्षिप्य आने इति अस्त्रम ऐसी अस्त्र शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो अस्त्र कोटी में आते हैं धनुष तलवार तलवार तो नहीं भाला भाला भी नहीं भाले को तो हाथ से फेंका जाता हाथ धनुष भाला तो फेंका जाता है ना, जिससे फेंका जाए उसे अस्त्र कहते हैं जैसे गोली को फेंका जाता है लक्ष्य के प्रति बंदूक से पिस्तौल से तो वो अस्त्र हैं मिसाइलों से गोले फेंके जाते हैं तो मिसाइलें वो हैं अस्त्र अस्यते प्रक्षिप्यते अन इति अस्त्रम ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो धनुष से बाण लक्ष्य के प्रति प्रक्षिप्त किया जाता है फेंका जाता है छोड़ा जाता है ऐसे मिसाइलों से छोड़ा छोड़े जाते हैं गोले शत्रु के स्थान पे इसलिए मिसाइल भी अस्त्र हैं और छोटा अस्त्र बड़ा अस्त्र ऐसे कई एक अस्त्र होते हैं उसमें से प्रणव क्या छोटा सा अस्त्र है तो कहा नहीं महान अस्त्र है क्यों महान अस्त्र है ये तो कहते हैं जो, जो सर्वाधार हैं सर्वाधार कौन है आत्मा धर विद्या में जो दहर आकाश बताया गया है वो है ना और वो कितना बड़ा है कहा यावन एश आकाश ये जो बाह्य आकाश है जितना बड़ा है उतना ही बड़ा वह दहर आकाश है ये जो पूरा संसार है लोक से लेकर के पृथ्वी पर्यंत वो सारा का सारा उसी में समाहित है वो है बाण यहां पर आकाश धर आकाशी तो बाण है शरोहात्मा बताया जाएगा और उसको चढ़ाना होता है इस धनुष पर प्रणवरूप धनुष पर तो सारे संसार को जिसने धारण करके रखा है वह इस धनु पर बैठेगा और वो धनु टूटेगा नहीं तो इसके लिए तो ऐसे ही होगा यदि बांस के पोल बांस से बना हुआ तो टूट जाएगा ना इसलिए महा महान है वो प्रणव और प्रणव की महत्ता है वो समझ में आएगी मांडव उपनिषद जो इसके बाद में शुरू होगा उसमें आकारार्थ ये पूरा संसार है स्थूल प्रपंच अभिधान अभिधेय का तोतार उसको भी उकार में विलीन कर लेते हैं उकारार्थ को मकार में तो उत्तर उत्तर मात्राएं एक से बढ़ करके एक हो जाती हैं महान और अमात्र ओंकार तो सबसे महान है क्योंकि उसी के कल्पित ये जो तीन पाद हैं ये तीन मात्राएं हैं वो उसके कल्पित एक अंश में हैं इसलिए वो तो महत्व महियान है ओंकार जो अमात्र ओंकार है वो और भी ज्यादा महत है तो इसलिए कहते हैं महत्व तद महास्त्रम ते ओंकार उपनिषद में प्रतिपादित महान अस्त्र है उसे गृहीतवाने आदाय। क्या करना है उसे ग्रहण करके अभ्यास कर लिया पहले ओंकार का अब धनुर्धारी धनुर्विद्या का अध्ययन करते समय प्रैक्टिकल में पहले धनुष को पकड़ना सीखेगा ठीक ठीक धनुष को पकड़ने आ गया तो उस पर बांध चढ़ाना सीखेगा शर संधान उसे कहते हैं बांध चढ़ाना तो कहते हैं धनुर् धारण करने आ गया तो एक प्रकार से ये तीन कृत्य संपन्न करना इस धनुर् विद्या को प्राप्त करना होता है तीन कृत्य संपन्न करने होते हैं धनुर्ग्रहण करना फिर शर संधान करना और लक्ष्य वेधन करना ये तीन कार्य संपन्न हुए तो धनुर्विद्या में पारंगत हो जाता है पूरी धनुर्विद्या आगे मानी जाती है तो अभी तो तीन अंशों में से तीन कृत्यों में से एक कृत्य संपन्न हुआ ठीक ठीक प्रणोच्चारण करने आ गया यदि तो खीर यानी प्रणव उच्चारण के साथ साथ मन अभ्यास ऐसा करना होता है कि मन उस प्रणव ध्वनि का अनुसंधान करते करते करते करते बिल्कुल वह प्रणव ध्वनि जा करके जहाँ विलीन होता है वो आनंद में विलीन होता है उसी प्रणव ध्वनि का अनुसंधान करते करते करते करते, करते मन को वहाँ ले जाए जहाँ वो ध्वनि विलीन हो गया जैसे बहुत बड़ा तालाब हो और उस तालाब के बीचों बीच में एक कंकड़ा फेंक दो तो वहाँ से एक तरंग उठती है और वो तरंग वहीं पर समाप्त नहीं होती जहाँ उठी वहीं वो कई चारों ओर तरंगे उठते उठते उठते किनारे में जा कर के वो तरंग शांत होती है तो माना जाता है धनुर्ग्रहण कर लिया आपने तो प्रणो का उच्चारण करते करते प्रणो ध्वनि का अनुसंधान मन से कर रहे हैं शुरू में अरे अनुसंधान करते करते करते अभ्यास जितना अधिक होता जाएगा शुरू में तो ओम बोल दिया तो मन वाणी तो ओम बोल रही है और मन कुछ और सोच रहा है ये हो जाएगा लेकिन जैसा जैसा मन केवल उस प्रणोद ध्वनि में ही लगाएंगे तो ओम ऐसा उच्चारण होते ही थोड़ा जो स्थूल ध्वनि है उतना तो सुनाई देगा आसपास तक इस शरीर के बाहर निकलने तक फिर मन हट जाएगा अनअभ्यास होने से लेकिन वही करते रहेंगे वही करते रहेंगे दीर्घकाल तक तो वो अभ्यास से बढ़ता जाएगा धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे लंबा होता जाएगा कुछ इंच बढ़ेगा फुट बढ़ेगा मीटर बढ़ेगा किलोमीटर होगा और फिर वो ध्वनि जा करके अनंत के ओर जाता जाएगा जितना अधिक अभ्यास होता जाएगा उतना ही मन भी फैलता जाएगा और जितना जितना अधिक मन उस ध्वनि के माध्यम से फैलता जाएगा और ध्वनि का ही ग्रहण मात्र करने में लगा रहेगा तो ये धनुर्ग्रहण का अभ्यास हो रहा है वो भी तो धनु है प्रणव ही है हमने मुख से जो उच्चारित किया वो तो स्थूल रूप था ओंकार का और ओंकार का जैसे जैसे फैलता जाता है स्वरूप वो ध्वनि ऐसा ऐसा वो सूक्ष्म रूप में पहुंचता जाता है अमात्र ओंकार में जाकर के वो स्थित होगा तो जिसका जितना अभ्यास होगा वो ध्वनि को ध्वनि के साथ अपने मन को फैलाने का तो माना जाता है ये धनुर्ग्रहण कर रहा है ओंकार रूपी धनुष का ग्रहण हो रहा है धनुष उठाने का अभ्यास हो रहा है और ओंकार उच्चारण के साथ साथ मन में से सारे विचार शांत होकर के केवल ध्वनि के अनुसंधान में ही लग जाता है और लगते लगते पूर्ण समाहित होता है तो धनुष ग्रहण करने का आपने सीख लिया ये प्रथम कृत्य संपन्न हुआ ये माना जाएगा तो इसके बाद फिर द्वितीय कृत्य होता है उस अभ्यस्त ओंकार रूप धनु में बाण को चढ़ाना शरसंधान करना वो शर बताया जा रहा है तस्मिन शरम शरम का अन्वय करिए संदेहता के साथ तस्मिन शरम सं ये क्रियापद हैं जो दूसरी पंक्ति में आ रहा है बीच में तस्मिन शरम संध और संदयित का अर्थ कर दिया भाष्कर भगवान ने संधानम कुरियात तो संदयित का अर्थ है संधान करना तो शर का संधान करना है तो शर कैसा तो कहते शर भी होना चाहिए ब्रह्मरूपी जो लक्ष्य है तो वो बड़ा दूर भी है अज्ञानी के लिए दुरात सुदुरे है ना और जैसे पत्थर में बाण को ये करना है तो मूंधा हुआ होगा तो पत्थर के अंदर जाएगा ही नहीं ना तीक्ष्ण बाण होना चाहिए ऐसे कठोर से कठोर भी है ब्रह्मा प्रज्ञान घन है ना तो उसमें घनता होने के कारण प्रज्ञान घनता होने के कारण नहीं पहुंचता जो मुंधा हुआ बाण होगा वो उसके लिए तीक्ष्ण बाण होना चाहिए इसलिए बाण का शर का एक विशेषण है उपासा निशीतम। उपासा उपासानिशीतम का अवतरण लिखा एक प्रश्न के रूप में भाष्यकर भगवान ने कि किम विशिष्टम सरम सर का विशेषण तो किस विशेषण से विशिष्ट सर को यानी बाण को धनुष पर चढ़ाना है परणवरूप तो कहा उपासा निशितम तो उपासा निश्चितम पद की व्याख्या है संतत संत अभिध्यान इति संस्कृत ये उपासनाशीत का अर्थ हैं संस्कृत संस्कृत का अर्थ है संस्कार संपन्न परिष्कृत जो शर हैं बाण हैं किससे वो संस्कृत होगा परिष्कृत होगा तनुकृत होगा तनु, हो तनु का अर्थ है सूक्ष्म अर्थ है किया हुआ तीक्षण किया हुआ तीक्षण करना है संस्कारित करना तो किससे वो होगा संस्कारित कहते हैं संतत अभिध्यान एना संतत यानी निरंतर अभिध्यान से बाण का संस्कार होगा <coughs> तो बाण को संस्कृत करने वाला एक संत अभिध्यान है वो है प्रणव का ध्यान वो प्रणव का ध्यान है जो शुरू में बताया दीर्घ उच्चारण करके मन से उस प्रणव उच्चारण की जो ध्वनि की तरंगे फैल रही है उसके अनुसंधान में मन को लगाना वो अनुसंधान जो ध्वनि का हो रहा है वो है निरंतर करता रहे तो संत अभिध्यान हुआ उससे मन होता है तनुकृत तीक्ष्ण सूक्ष्म परिष्कृत जो चांचल्य दोष है मनोराज्य रूप दोष है उसे रहित होता है तो संस्कार माना जाता है दो प्रकार से एक दोष को हटाना तो माना जाता है संस्कृत हुआ वो पदार्थ जिस पदार्थ से आपने दोष को अशुद्धि को हटा दिया तो उस पदार्थ को संस्कृत किया माना जाता है या गुणाधान करना संस्कार माना जाता है तो जो स्थूल पदार्थ हैं उसके संस्कारों से संस्कारित जो चित्त हैं वह स्थूल वस्तुओं का ही ग्रहण करता है सूक्ष्म वस्तु ग्रहण नहीं कर पाता और प्रणव का तो जो स्रोत्र इंद्रिय ग्राह्य ध्वन्यात्मक स्वरूप है ये स्थूल स्वरूप है वाणी से ओम ऐसा उच्चारण किया ओम ये ध्वनि निकला और सामने वाले ने सुना ये वैखरी स्वरूप है ओंकार का वैखरी वैखरियात्मक ध्वनि है और ओंकार का सबसे स्थूल रूप माना गया वैखरी स्वरूप फिर वो एक होता है मध्यमा वाणी वैखरी वाणी के बाद हाँ, वो मानस रहती है और पश्यंती वो कारण रूपा है और परावाणी वो है अमात्रो का रूपा ये उत्तरोम -उत्तर है वे खरी ये स्थूल है तो मन ओम ऐसा उच्चारण करने के बाद में यदि स्रोत्र इंद्रिय रूपी बाह्य इंद्रिय से ही संलग्न है तो जहां तक इंद्रिय की गति है वहीं तक ध्वनियात्मक ओंकार का ग्रहण हो पाएगा स्रोत्र इंद्रिय की गति जहां तक है वहां तक ओंकार का स्वरूप माना जाता है खरी रूप स्वरूप ही उसी को ग्रहण कर पाएगा मन इन शब्दादि विषयों के ग्राहक स्रोत्रादि इंद्रियों के आश्रय से ही उन्हीं के विषयों को मात्र ग्रहण करने योग्य जो मन है वो मन है स्थूल मन तीक्ष्ण मन नहीं माना जाता उसे और फिर इन इसलिए शब्दादि जो स्थूल शब्दादि हैं उनको ग्रहण करने वाली इंद्रियों का तो निग्रह कहा गया है बाह्य इंद्रियों की सहायता से ओंकार का जो ध्वनियात्मक स्वरूप है उसे ही ग्रहण करेगा मन तो स्थूल ही रहेगा इसलिए सबसे पहले इंद्रिय निगृहित हैं जिसकी ऐसे व्यक्ति के द्वारा उच्चार्यमाण जो दीर्घ प्रणव वह गृहित होगा मन से वो होगा मध्यमात्मक पश्चन्त्यात्मक और तुरिया जैसा जैसा मन सूक्ष्म होता जाएगा तो या तो मध्यमा को ग्रहण करेगा मध्यमा वाणी रूप ओंकार के ध्वनियात्मक स्वरूप को या तो पश्यंती को ग्रहण कर पाएगा तो माना जाता है यह ऐसा मन हो रहा है निरंतर ओंकार के मध्यमा पश्यंती और परा वाणी रूप ओंकार के अनुसंधान में लगा हुआ मन यही व्यापार कर रहा है तो वो है संतत अभिध्यान अरिस्तत अभिध्यान से मन सूक्ष्म होता जाएगा तनुकृत होता जाएगा परिष्कृत होगा स्थूलता उसकी स्थूलता तो दोष माना जाता है ना हटती जाएगी और सूक्ष्म से सूक्ष्म ओंकार के स्वरूप का वो ग्रहण करेगा <coughs> जितना जितना सूक्ष्म होता जाएगा मन और वो मन ही तो दर्पण है आदर्श है चित प्रतिबिंब ग्रहण करने में जैसे बाह्य दर्पण शरीर का प्रतिबिंब ग्रहण करता है इसलिए ऐसे आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है चित, उसका ग्रहण करने में दर्पण कौन है उसके प्रतिबिंब का ग्रहण करने में वो है मन वो जितना स्थूल रहेगा तो चेतन का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा लेकिन धूल युक्त दर्पण में जैसे शरीर का प्रतिबिंब पड़ता है तो सुस्पष्ट नहीं दिखता ये स्थूलता धूल है मन की मन रूपी दर्पण की और ये स्थूलता रूपी धूल को साफ करने का उपाय है संतत अभिध्यान इससे मन की स्थूलता रूपी जो धूल है वो समाप्त होगी जैसे कई से कई एक दाग ऐसे होते हैं सूखे कपड़े से पोंछने मात्र से नहीं जाते उसमें कुछ पाउडर डाल करके अच्छी तरह से घर्षण करना पड़ता है दर्पण का तो फिर उसका परिष्कार होता है साफ होता है ऐसे यह स्थूलता जो मन की है उसको निकालने के लिए एक प्रकार से यह घर्षण हो रहा है दीर्घ प्रणव उच्चार का अभ्यास और उस प्रण ध्वनियात्मक का अनुसंधान मन से हो रहा है तो जैसा जैसा वो अधिक अधिक दूर होता जाएगा तो उतना उतना सूक्ष्म होता जाएगा दूर होने का अर्थ तो फैलता जाएगा चारों ओर तो सूक्ष्म होता होता होता उसमें प्रतिबिंब स्पष्ट हो जाएगा तो तनुकरण तो हो रहा है उपासना से मन का प्रतिबिंब का भी तनुकरण नहीं होता वह तो अशुद्ध ही नहीं बिंब रूप ही है ना प्रतिबिंब तो बिंब तो यदि शुद्ध है वो तो चाहे मलिन दर्पण में पड़े या साप दर्पण में प्रतिबिंब पड़े वह बिंब जैसा होगा ऐसा ही रहेगा स्वरूपता और बाकी मलिनता या शुद्धता उपाधि की रहेगी उसका आरोप तत्तद उपाधिस्त प्रतिबिंब में होगा तो शर तो आत्मा है ना और आत्मा है वह प्रतिबिंब और स्थूल मनस्थ प्रतिबिंब को कहा जाएगा स्थूल यानी मुंधा हुआ शर और तीक्ष्ण शर कहा जाएगा सूक्ष्म मन में पड़ा हुआ जो आत्मा का प्रतिबिंब है स्थूलता रहित और मन में स्थूलता है स्थूल पदार्थ गृहिता स्थूल पदार्थ का ही ग्रहण योग्य है तो स्थूल है और वो दोष हट गया है स्थूलता रूपी मल तो मल मन तीक्ष्ण हो गया तो मनस्थ प्रतिबिंब में भी उसकी तीक्ष्णता का आरोप होगा अरोज़ो प्रतिबिंब रूप बाण है सूक्ष्म मणस्थ प्रतिबिंब उसे शर कहा जाएगा और वो उसमें सूक्ष्मता प्रतिबिंब में कैसे आई वो स्वरूपता तो सूक्ष्म ही है उसकी उपाधि सूक्ष्म हुई अरूपाधि सूक्ष्म कैसे हुई तो उपासा निश्चितम और उपासना है उपासना उपासना का स्वरूप है संतत अभिध्यान और वो अभिध्यान है मन को सूक्ष्म करने वाला अभिध्यान है उच्चार्यमान ओंकार के उत्तरोत्तर सूक्ष्म स्वरूप का अनुसंधान रूप व्यापार मन का ये उपासना है और इस उपासना से मन सूक्ष्म होगा तीक्ष्ण होगा ऐसा ऐसी ऐसा तीक्ष्ण हुआ मन उपाधि है जिस प्रतिबिंब की वह शर है उपासानिशित शर उस चित प्रतिबिंब को कहा जाएगा जिस चित प्रतिबिंब का उपाधिभूत मन ओंकार अनुसंधान से सूक्ष्म हो गया है ऐसा चित प्रतिबिंब उपासा उपासानिशित शर कहलाएगा उसका संधान करना है ओंकार रूप धनुष पर वो संधान क्या होगा तो ये तो संतत अभिध्यान तनुकृतम संस्कृतम इतना ये का अर्थ हुआ आगे संधहित का अर्थ करते संधहित संधानम कुरिया तो सूक्ष्म मन प्रतिबिंब रूप जो आत्मा है वो सर है उसका संधान करना क्या है तो उसी प्रतिबिंब मात्र को आत्मा समझना ये शरसंधान है इसे कह रहे हैं टीकाकार शरसंधान का स्पष्टीकरण करते हुए तो कथम वेधव्यम इत्यादि ना इस प्रतीक के बाद में जो टीका है द्वितीय पंक्ति में प्रणवो ब्रह्म इति अभिध्यायत उपसंधित करणग्राम से प्रणोपरक्त यैतन्य प्रतिबिंब स्फुर स आत्मा इति अनुसंधानम प्रणवे शरसंधान ये शरसंधान का स्वरूप है द्वितीय पाद ने कहा कि प्रणोरूप धनुष पर शरसंधान कर लें तो शरसंधान करने का अर्थ क्या है शरसंधान शब्द तो वक्ता ने बोला श्रोता ने सुना लेकिन शरसंधान शब्द को सुनने से बुद्धि में क्या अर्थ उपस्थित हुआ शरसंधान शब्द का वो अर्थ भी तो ध्यान में आना चाहिए नहीं तो शब्द है तो कहते शर संधान शब्द का अर्थ यह है कि प्रणवो ब्रह्म इति अभिध्यायत उपसंरित करण ग्रामस्य ये दो विशेषण है साधक के साधक ऐसा जो समझना तो प्रणव ब्रह्म है ऐसा ध्यान करने वाला और जिसकी इंद्रिया निग्रहित है उपसंरित करण ग्रामस्य, ग्राम का अर्थ है समूह करण का है इंद्रिया और उपसंहृत का अर्थ है अपने अपने बाह्य रूपादि विषयों से व्यावृत्त हो गई है तो अपने अपने बाह्य रूपादि विषयों से व्यावृत्त है चक्षुरादि समस्त करण समुदाय जिसका यानी निगृहित इंद्रिय साधक जब प्रणव ब्रह्म हैं ऐसा ध्यान करता है का अर्थ है दीर्घ उच्चारण करके वह प्रणव का प्रणव जो है ब्रह्म का अभिधान होने से अभिधान अभिधेय का अभेद मान करके प्रणव ही ब्रह्म है ऐसा समझ रहा है और उस प्रणव के उत्तर, उत्तर सूक्ष्म स्वरूप के अनुसंधान में लग रहा है मन से और फिर जब धनुष ग्रहण करने का इस अभ्यास से उसमें वो पारंगत हो जाएगा धनुर्ग्रहण करने में प्रथम कृत्य संपन्न करने में का मतलब ओंकार अनुसंधान संपन्न होगा तो उसके चित्त में सूक्ष्मता आएगी उसका फल है धनुर्ग्रहण संपन्न हुआ इसका द्योतक है मन सूक्ष्म होगा जब ओंकार का उच्चारण करके उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप का अनुसंधान करने में मन लगा रहेगा अरे लंबे समय तक अभ्यास होगा आदर पूर्वक तो मन में सूक्ष्मता आएगी और उस सूक्ष्म मन में मनोराज्य नहीं होगा अन्य विक्षेप नहीं रहेंगे समाहित मन रहेगा जितना जितना सूक्ष्म होता जाएगा उतनी उतनी एकाग्रता बढ़ेगी चंचलता जाएगी और जब एकाग्र होगा ठीक से तो एकाग्र चित्त में चेतन का प्रतिबिंब सुस्पष्ट भासता है जैसे बहते हुए पानी में तो किनारे पे खड़े हुए व्यक्ति का प्रतिबिंब पड़ता है लेकिन वो हिलता हुआ सा दिखता है और साफ पानी है और स्थिर है तो उसमें प्रतिबिंब जैसे दर्पण में साफ दर्पण में दिखता है ऐसा ही पानी में भी दिखेगा साफ शुद्ध तो वैसे स्थिर चित्त में चित का प्रतिबिंब पड़ता वह चित्त प्रतिबिंब मैं हूं आत्मा है ये है शर संधान यही आत्मा है न कि देहादि अभी तक देहादी की उपाधि को आत्मा समझ रहे थे अब मनस्थ चित प्रतिबिंब को आत्मा समझ रहे तो ये होगा प्रणव रूप धनु में शर संधान करना तो ये कह रहे हैं कि य चैतन्य प्रतिबिंबम स्फुर स आत्मा इति अनुसंधान अभी अनुसंधान का स्वरूप बदल रहा है पहले तो केवल ओंकार जो ध्वनियात्मक है उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप का अभिधान के स्वरूप का अनुसंधान हो रहा था वो था ओंकार उपासना में प्रथम कृत्य धनुष को पकड़ने का अभ्यास करना वो था ओंकार के ध्वनियात्मक स्वरूप का अनुसंधान वो अभिधान का अनुसंधान था अब वो अभिधान का अनुसंधान पूरा होने पर चित्त समाहित होगा और समाहित चित्त में जो चेतन का प्रतिबिंब पड़ेगा चित्त की अहम वृत्ति से उस प्रतिबिंब मात्र को आलंबन करना अहम वृत्ति को स्थूल शरीरादि को आलंबन बनाने से हटा करके उस चित्त प्रतिबिंब को ही मात्र अहम वृत्ति का आलम्बन बनाने का अभ्यास ये है एक प्रकार से शरसंधान प्रणव में यह अनुसंधान है वो ग्रह खोज चिंतन तो चित्त प्रतिबिंब जो समाहित चित्त में पड़ा हुआ चित्त प्रतिबिंब ओ मैं हूं वो एक बार अहम वृत्ति को उसे मैं के रूप में ग्रहण कराने से जरूरी नहीं कि वो हमेशा उसी को ग्रहण करे विपरीत भावना प्रबल होने से अनेकों जन्मों का अभ्यास शरीर आदि को ही मैं के रूप में ग्रहण करने का होने से वह अहम वृत्ति अपने स्वाभाविक अभ्यास वशात स्वभावतः उपाधि को ही आत्मा समझने के लिए जाएगी मैं के रूप में आलमन बनाने के लिए जाएगी लेकिन साधक को अभ्यास करना है कि अहम वृत्ति जो स्वभावतः उपाधि के ओर जा रही है उसे वहां से रोकना और समाहित चित्तस्थ चित्त प्रतिबिंबक विषयनी बनाना यह है चित प्रतिबिंब का आत्मा के रूप में अनुसंधान इस अनुसंधान को उस चित प्रतिबिंब को मैं समझने का अभ्यास करना ये होगा प्रणरूप धनुष पर आत्मा रूपी बाण को चढ़ाना शरसंधान करना तो ये कहा कि येतन्य प्रतिबिंब स्फुर स आत्मा इति इतिसंधानम प्रणवे शरसंधानम प्रणरूप धनुष पर आत्मा रूपी बाण को चढ़ाना है और आगे तीसरा कृत्य बचता है ये दूसरा कृत्य है वो प्रतिबिंब मात्र को मैं समझना ये दूसरा कृत्य है वो ठीक ठीक संपन्न हो जाए शुरू में तो धनुष को हाथ में ठीक से पकड़ने का अभ्यास किया उसके बाद शर संधान का प्रकार बताया तो धनुष पर शर को चढ़ाने का अभ्यास भी तो करना पड़ेगा ना लंबे समय तक ये दूसरा कृत्य और इसमें पारंगत हो जाए इसका ठीक ठीक अभ्यास हो जाए धनुष पर बांध चढ़ाने का तो फिर धनुष से लक्ष्य के प्रति बांध छोड़ करके लक्ष्य वेधन ये तीसरा कृत्य बसता है वो तीसरा कृत्य उत्तरार्ध में बताया जा रहा है आयम्य तद्भाव गतेन चेतसा लक्षम तदेवाक्षर सौम्य विदि से जो उत्तरार्ध है इसकी व्याख्या भाष्य में प्रारंभ होती हैं संध्या आयम्य इत्यादि से वहाँ जाकर के फिर टीका में जो अवशिष्ट है ना तसे चित्त प्रतिबिंब से बिंब ऐक्यासंधान लक्ष्य वेध ये उत्तराध का तात्पर्य बता है इस पर चर्चा करते हैं हम लोग परसों कल प्रतिपदा हैं अनध्याय रहेगा